हावार्थ जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता और जैसे जगदीश्वर पाप युक्त कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए दुख रूप फल देने से पीड़ा देता दुष्टों को ताड़ना और सूर्य मेघावयों को विदारण करता हुआ युद्ध करने वाले मनुष्यों के समान वर्तता है वैसे ही सब सज्जन मनुष्यों को वर्तना चाहिए फिर ईश्वर उपासक कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो एक परमेश्वर की उपासना विद्या को ग्रहण और शत्रुओं को ताड़ विजय को प्राप्त कर प्रजा को निरंतर आनंदित करते हैं वे ही धार्मिक विद्वान सुखी रहते हैं इस सुक्त में विद्वान बिजली आदि अग्नि और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 52वां सुक्त और 14वां सर्ग समाप्त हुआ अब 53वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में धर्म को विचार कर क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य को जैसे निद्रा में स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते हैं वैसे सर्वदा विद्या और उत्तम शिक्षाओं से संस्कार की हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कर्म को सेवन और निंदा को दूर कर स्तुति का प्रकाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अब अगले मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है परमेश्वर के तुल्य धार्मिक विद्वान के बिना किसी के लिए सब पदार्थ वा सब सुखों को देने वाला कोई नहीं है परंतु जो निश्चय करके सबके मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं वे ही इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं आलसी मनुष्य नहीं फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को निश्चय ही परमेश्वर वा विद्वान मनुष्य के संग के बिना सब कामनाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है इससे इसी की उपासना वा विद्वान मनुष्य का सत्संग करके इष्ट सिद्धि को संपादन करना चाहिए भावार्थ जो सभाध्यक्ष सब प्रकार की दरिद्रता को नष्ट कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर विद्याओं की शिक्षा कर हम लोगों को सुखी करता है वह सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिए इसके सहाय के बिना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक और परमार्थ विशेष आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता इससे इसके सहाय से सब धर्मयुक्त कार्यों का आरंभ व सुख का सेवन करना चाहिए फिर इसके सहाय से मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य विद्वान की सहायता के बिना अच्छे प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता और निश्चय ही बल आरोग्य पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धार्मिक शूरवीर से युक्त चतुरंगिणी सेना के बिना शत्रुओं का पराजय वा विजय प्राप्त नहीं हो सकता इससे मनुष्य को सर्वथा इन कार्यों की उन्नति करनी चाहिए फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सतपुरुषों के संग से अनेक साधनों को प्राप्त कर आनंद भोगें फिर वह सेना अध्यक्ष कैसा होवे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए की बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त दुष्ट शत्रुओं का निवारण दुष्ट दल वा शत्रुओं के पुरों का विदारण सब अन्यायकारी मनुष्यों को निरंतर कैद घर में बांध ताड़ना दे और धर्म युक्त चक्रवर्ती राज्य को प्रशासन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करें फिर वह क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राज मनुष्यों को दुष्ट शत्रुओं के छेदन से पूर्ण विद्यायुक्त परोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिए सब प्राणी वा सब पदार्थों को रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिए जैसे कुत्ते अपने स्वामी की रक्षा करते हैं वैसी अन्य जंतु रक्षा नहीं कर सकते इससे इन कुत्तों को सिखाकर इनकी रक्षा करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है चक्रवर्ती राजा को मानदलिक वा महामंडलिक राजा भृत्य गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्न और शरणागत आए हुए मनुष्यों की रक्षा करके धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य का यथावत पालन करना चाहिए और 10 आदि से लेकर सब संख्यावाची शब्द उपलक्षण के लिए हैं इससे राजपुरुषों को योग्य है कि सबकी यथावत रक्षा व दुष्टों को दंड दें फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सबकी रक्षा करके सर्वथा उनको सुखयुक्त करें तथा यह निश्चय करके राजोन्नति रूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहें और विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से सब विद्वानों को शास्त्र शास्त्र विद्या में कुशल निपुण संपन्न करके इनसे प्रजा की निरंतर रक्षा करें फिर ये लोग परस्पर कैसे वर्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब मनुष्यों को परस्पर निश्चत मैत्री सब स्त्री पुरुषों को उत्तम विद्या युक्त जितेंद्रियता आदि गुणों को ग्रहण कर और कराके पूर्ण आयु का भोग करना चाहिए इस सुक्त में विद्वान सभा अध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति से वर्तमान रहकर सुखों को प्राप्त करना कहा है इसे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 16वां वर्ग तथा 53वां सुक्त समाप्त हुआ अब 54वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर अनंत होने से सत्य भाव के साथ उपासना किया हुआ दुख उत्पन्न करने वाले अधर्म मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है तथा अनंत स्वरूप गुण होने से कोई भी उसके अंत को ग्रहण नहीं कर सकता इससे उस ईश्वर की उपासना को छोड़ के कौन अभागा पुरुष दूसरे की उपासना करे फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो गुणों की अधिकता होने से सार्वभौम सभा अध्यक्ष धर्म से सबको शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है उसी का सब मनुष्यों को सेवन व आश्रय करना चाहिए फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर द्वारा इष्ट सभा धक्ष द्वारा प्रशासित एक मनुष्य के रूप में राजा के प्रशासन से रहित राज्य के रूप में संपादन करना चाहिए जिससे कभी दुख अन्याय आलस्य अज्ञान और शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित नहीं होवे फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा होवे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है जैसे जगदीश्वर पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए अपने-अपने पाप के अनुसार दुख के फलों को देकर यथा योग्य पीड़ा देता है इसी प्रकार सभा अध्यक्ष को चाहिए के शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा से धार्मिक शूरवीर पुरुषों की सेना को सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरंतर पालन करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे परमेश्वर अपने अनादि विज्ञान युक्त न्याय से सबको शिक्षा देता और काट-काट कर गिराता है वैसे ही सभापति आदि धर्म से सबको शिक्षा दें और शत्रु को नष्ट भ्रष्ट करें भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ न होवे उसको राजा कभी न बनावे फिर उस सभा अध्यक्ष को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है कोई भी मनुष्य उत्तम विद्या विनय न्याय और वीर पुरुषों की सेना के ग्रहण वा अनुष्ठान के बिना राज्य प्रशासन करने शत्रुओं को जीतने और सुखों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता इसलिए सभा अध्यक्ष को इन बातों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए फिर वह क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए किंतु परस्पर प्रीति का उपकार बुद्ध के साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार किए बिना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चल हो सकती है भावारथ सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा व पालन से उत्पादन किए हुए शूर वीरों और प्रजा की निरंतर पालना करके इनके लिए सब सुखों को देवे और वे प्रजा के पुरुष भी सभा अध्यक्ष आदि को निरंतर संतुष्ट रखे जिससे सब कामना पूर्ण होवे